ओम सहना वो सहन भुन तो सह वी कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त मिषा शांति शांति शांति, शांति, शांति अनुवादी 19वीं कक्षा पीछे 20 अभ्यास तक हो गया था जी। तो 21वें अभ्यास में इसमें प्रारंभ में आकारांत शब्द ये गुण तो ये गुण दो अर्थों में आता है एक तो जो गुण अच्छे भाव अच्छे विचार अच्छे कार्य जो करते हैं वो भी गुण है और रस्सी को भी गुण कहते हैं और यही गुण शब्द किसी अन्य शब्द के संख्या के साथ में जब समास करके जोड़ देते हैं तो उसका गुना यानी कि उतना बढ़ करके जैसे गुणा करते हैं गणित में जैसे द्विगुणा है तो दुगुना हो गया त्री के साथ जोड़ देंगे त्रिगुना चतुर के साथ चार गुना तो वहां भी यही गुण शब्द जुड़ जाता है लेकिन जब गुण के या रस्सी के अर्थ में करेंगे तो ये कुलिंग में अकार शब्द के समान रूप चलेंगे इसके ऐसे ही चतुर वर्ग वर्ग शब्द अकारांत है ही उसी के साथ में चतुर का चतुर्मास कर दिया है तो चार वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों को कहने में इस शब्द का प्रयोग होता है भोज शब्द भी अकारांत है तो चार चतुर शब्द के साथ समास करके चतुर्भुज तो विष्णु के लिए प्रयोग में आता है समास हम्म बहुरी समास कर लेंगे यस्य चतवारुज चतुर्वर्ग में हो जाएगा जो पीछे आया था धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो यहाँ कर्मधारय हो जाएगा वही चार है वही वर्ग है तो चतुर्भुज विष्णु के लिए कह रहे हैं लेकिन विष्णु तो परमात्मा का नाम होता है तो ये इस तरह से चतुर्भुज शब्द ये अनावश्यक है क्योंकि इसका प्रयोग आप कहाँ करेंगे चार भुजाओं वाला कोई भी नहीं होता वो तो पौराणिक परंपरा में विष्णु को मान लिया गया है धातु में देखिए तो नी धातु प्रापणे भादिगण की है ये तो नयति नयत नयंती ले जाना इसका अर्थ ले जाना अर्थात प्राप्त कराना कहीं जब किसी वस्तु को ले जाते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर उसको पहुंचाते हैं तो दूसरे स्थान की दृष्टि से क्या हो गया वो प्राप्त कराना हो गया और जहां से लेकर के चले वहां से ले जाना हो गया तो ले जाना प्राप्त कराना लगभग एक ही बात है लेकिन धातु पाठ में मिलेगी आपको ये ऋण प्रापणे तो प्रापण का अर्थ क्या हो गया प्राप्त कराना पहुंचाना और उसी अर्थ में आती है हरिधातु दा, हरणे तो इसका हरति हरत हरंति इस प्रकार से रूप चलेंगे और इसी नी के साथ में यदि हम आ और जोड़ दे आंग उपसर्ग लगाते हैं प्रारंभ में तो आ नी अब इसका अर्थ हो जाएगा लाना उल्टा हो गया बिल्कुल उधर ले जाना इधर लाना तो आ नयति आ नयत आ नयंती और भी उपसर्ग लग सकते हैं जैसे अनु उपसर्ग लगा दिया तो अनु नयति दूसरे को मनाना कोई रुष्ट हो जाता है तो उसको मनाने अर्थ में अनुनयती अनुनयत अनुनयती अभि उपसर्ग लगा देने से अभिनय अर्थ निकलेगा जो मंच पर अभिनय करते हैं और अप उपसर्ग लगा देंगे तो हटाना अर्थ हो जाएगा अपनयति हटाता है उप उपसर्ग लगा देंगे तो उपनयति यज्ञो पवित्र देना किसी के लिए जैसे आचार्य उपनयन संस्कार करता है परि उपसर्ग लगाने से न नहीं बना रहेगा न को न तो पहले हो जाएगा प्रारंभ में लेकिन बाद में फिर न कोणा हो जाएगा तो परिणयती ये विवाह करने अर्थ में और प्र उपसर्ग लगाएंगे यहाँ भी प्र में रेफ आ रहा है इसलिए नकार को फिर फिरकार हो जाएगा तो प्रणयन रचना करना वो ग्रंथ लिखना है या अन्य किसी प्रकार की रचना उसमें प्रयोग में आता है निरउपसर्ग लगाएंगे तो यहाँ भी निर्मे रेफ है नकार को फिर नकार हो जाएगा निर्णी तो निर्णय करना निर्णय करना तो ये अनेक उपसर्ग लगा करके इन्होंने केवल एक ही धातु के ये प्रयोग दिखाए ऐसे ही हिरी धातु के साथ भी विभिन्न उपसर्ग लगा करके अलग अलग, अलग अर्थ बन जाएंगे अकेला हिरी बोलते हैं तो ले जाना लेकिन पर लगा देते हैं तो प्रहार करना किसी पर आघात पहुंचाना और आ उपसर्ग लगा देते हैं तो जैसे वहाँ पर नी के साथ में आ लगाया यहाँ भी आ लगाया तो वहाँ भी लाना अर्थ हुआ था यहाँ भी लाना अर्थ हो जाएगा और संग्रह करने में भी क्योंकि लाने से ही संग्रह होगा ये लाए वो लाए और लाए इस तरह से सम उपसर्ग लगाने से संघार किसी को मारना नष्ट करना रोकना ये अर्थ निकलेंगे और वी उपसर्ग लगाने से घूमना विहार करना विहरति विहरत विहरंति परि उपसर्ग लगा करके परिहरी अर्थात छोड़ना त्याग देना उसके लिए परिहरती और अप लगाने से चुराना अर्थ हो जाएगा अपहरति अपहरण करना जैसे रावण ने सीता का अपहरण किया था उपहरी इसमें किसी को कोई वस्तु पदार्थ भेंट में देना उपहरती उपहरता उपहरती ऐसे ही उद उपसर्ग लगाएंगे तो हकार को धकार हो जाएगा जयोहोन तरस्याम तो बन करके उद्धरी उद्धरती उद्धार करना यानी ऊपर को उठाना किसी को और उत् और आ ये दो उपसर्ग लगाएंगे तो उदाहरण जैसे बोलते हैं तो उदाहरण में हम अन्य किसी प्रमाण के रूप में भी किसी उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं और हमारे अंदर से जो वायु बाहर को निकलती है और जिससे शब्दों की शब्दों का उच्चारण होता है ध्वनि होती है तो ये भी उदाहरण हो गया इनके बोलना इस अर्थ में भी आ जाता है और वी और अब ये दोनों उपसर्ग लगाएंगे तो व्यवहार व्यवहार करना व्यवहारति दूसरों के साथ और बोलने अर्थ में उत और आ लगा करके भी और दूसरा वि और आ इसका अधिक प्रयोग होता है बोलने में व्याहरती बोलता है तो ये अनेक उपसर्ग जो कि 22 प्रकार के हैं परा अनु अव प्रापम अनुअब अधि सु उत परिप्रति अभिअि अपी उप आंग गुरु जी तो सत्कार किस अर्थ में सत्कार नहीं सत्कार आएगा करते माला माला माला या तो बोल बोल रहा रहा है वही अर्थ होगा मैं बोल रहा हूं। माला के द्वारा माला हाथ में लेकर के आपको जो उच्चारण करेगा वो तब बोलेगा ब्याहरा सत्कार में तो सत्कार शब्द सत और क्री धातु है ही सत्कार हो जाएगा उसे <coughs> आगे अव्य दिए हैं चतुर्धा तो धा प्रत्यय होता ही है हाँ, धा प्रकार अर्थ में होता है तो चार प्रकार से चतुर शब्द से धा हो गया तो चतुर्धा संख्याया विधार्थे धा विधा विधा बोलते हैं उसके लिए प्रकार और वार शब्द भी कह सकते हैं वार का समास कर देंगे चतुर के साथ में तो चतुर वारम ये से में आएगा फिर चार बार, बार क्या है एक बार दो बार तीन बार अभ्यावृत्ति जो आवृत्ति करते हैं बार बार क्या प्रिक्ष्ट? हैं शब्द शब्द से बार लाया गया तो? नहीं वार तो अलग हो गया और वार शब्द का चतुर के साथ में समास हो गया लेकिन चतुर्व और चतुर्धा में थोड़ा अंतर है चतुर्वार में तो एक ही बात को चार बार किया गया किसी क्रिया को किया गया किसी शब्द को बोला गया जो कुछ भी कार्य है उसकी आवृत्ति की गई लेकिन चतुर्धाम में विधियां चार हैं अलग अलग एक प्रकार से किया उसी को फिर दूसरे प्रकार से किया फिर तीसरे फिर चौथे लेकिन वहां आवृत्ति है ज्यो की त्यों संख्यावाची शब्द चतुर ये विशेषण के रूप में आते हैं सारे तो चतुर चार और गुण शब्द के साथ समास कर देंगे तो चतुर्गुण ये बन जाएंगे विशेषण अब मान लो कोई स्त्रीलिंग का बनाना है विशेषण नपुंसकलिंग का बनाना है चतुर्गुणम इस प्रकार से तो नी और हरी दो धातुएं इस अभ्यास में आ रही हैं ये इनके रूप पूरे पूरे आपको देखने हैं इन्होंने उपसर्गों का परिचय कराया है इस अभ्यास में और ये उपसर्ग जो बाईस है ये क्रिया से धातु से पहले आते हैं उपसर्ग क्रियायोगे क्रिया के योग में ही इनका नाम उपसर्ग होता है वैसे नाम इनका उपसर्ग नहीं होगा निपात कह सकते हैं निपात नाम तो रहता ही प्राग्रीश्वरान निपाता है। तो निपातों के अंतर्गत ही सूत्र आ गया प्रादय तो निपात संज्ञा हो गई लेकिन वही प्रादि जब क्रिया के योग में आएंगे तो उपसर्ग कहलाते हैं और धातु से पहले इनका प्रयोग होता है ये बताने का बताने वाला सूत्र है ते प्राग धातु तो उस समय इनको उपसर्ग बोलेंगे हाँ उपसर्ग संज्ञा भी है निपात संज्ञा भी है लेकिन निपात सामान्य रूप में बिना क्रिया के साथ आएंगे तब भी रहेंगे उपसर्ग नाम तभी होगा जब क्रिया के साथ आएंगे तो इस प्रकार से उपसर्ग लगा करके धातुओं के अर्थ बदल जाते हैं और एक ही उपसर्ग किसी धातु के साथ लग रहा है वहां अर्थ बदल गया वही उपसर्ग किसी और धातु के साथ लग रहा है तो जैसे पहले बदला वैसा नहीं वहां कुछ और प्रकार से बदलेगा क्योंकि धातु का अर्थ भी तो साथ में जुड़ा हुआ है परिवर्तन उसी में होगा जैसे आ, आ उपसर्ग लगा दिया हमने अन्य धातु के साथ में तो लाना अर्थ हो गया लेकिन गम के साथ में लगाएंगे तो क्या वहां आग क्षति अर्थ लाना हो जाएगा गंभीर तो साथ में है उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा धातु के साथ में किस धातु के साथ में जोड़ा है वहां अंतर आएगा अर्थ में अब हम आका क्या निश्चय करें अकेले आका आप नहीं कर पाएंगे किसका लाना अर्थ करें किसका आना अर्थ करें हुँ? और धातुओं के साथ जोड़ेंगे वहां कुछ और ही अर्थ होगा तो उपसर्गो का स्वतंत्र अर्थ वैसे नहीं हो पाता है हाँ वेद में कुछ आते हैं स्वतंत्र निपात के रूप में निपात बोलेंगे उनके लिए तो वहां पर उनका अर्थ होता भी है वो अव्यय निपात के रूप में आते ही हैं निपात सारे अव्यय होते हैं जैसे अकेला उत्त मिल जाएगा आपको तमसस तमस पर उत्तरम तो उत्तर तो वहाँ ऊपर अर्थ ऐसे होगा तो ये सारे अर्थ उसमें निरुक्त में दिए हुए हैं ये क्रिया भी परंतु वेद में ही ये भी कई-कई भी देखा जाता है हम्म हाँ हाँ वही मैंने कहा था ना ये उत्त का हुआ तो इन्होंने एक श्लोक भी दिया हुआ है ये उपसर्ग अर्थ बदल देते हैं कि है की धातु धातुअर्थ हो बलाद अन्यत्र नियते। उदाहरण दे दिया है प्रहार आहार संघार, विहार परिहार वो तो ये हो गए इसमें ये दे दिया है इन्होंने परपरा आदि ये बाईस है अगर श्लोक के रूप में याद करना है तो श्लोक में ये बाईस के बाइस आ चुके हैं परपराप समन्वय निर्निस दधि पर्यपि व्यांग उपिशत द्विशहित्युपसर्ग समय ये इकट्ठा इन्होंने कर दिया है। गणों का परिचय थोड़ा करा रहे हैं ये धातु पाठ में ये गण आते ही है ग्यारह प्रकार के गण होते हैं ये ंडवादी गणों को मिला करके और प्रत्येक गण की एक अलग अलग विशेषता होती है वहां विकरण जो प्रत्यय आते हैं अलग अलग गणों में लकार पर लकार परे रहते जो प्रत्यय किए जाते हैं उन प्रत्ययों को एक नाम दे दिया गया है विकरण लकार परे रहते तो एक तो ये दो प्रकार के विकरण हैं। लकार परे रहते तो सारे होने ही हैं। लेकिन दो प्रकार के तात्पर्य मेरा कहने का के एक विकरण तो ऐसा है जो सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते होता है वो प्रत्येक गण का भिन्न भिन्न है एक विकरण कई गणों में भी आ सकता है जैसे शब्द। ये चार गणों में मिलेगा और ये चार लकार अर्थात सार्वधातुक लकार परे रहते होते हैं ये तो सार्वधातुक लकार ये केवल चार ही कहलाते हैं लट लोट लंग विधिलिंग और अन्य जो लकार रह गए सात लकार ग्यारह गणों में से ग्यारह गणों की धात, धातु धातुओं में जो दस ग्यारह लकार आते हैं तो ग्यारह लकारो में से जो चार लकार हमने निकाल दिए लट लोट, लंग विधलिंग सात और रह गए उन सात में लिट और आशीर्ग ये आर्धातुक जाते हैं मूल अवस्था में ही लिटच और लिंगाशीषी इन दोनों सूत्रों से और आशीर्ग आर्धातुकम शेषह के आगे ही सूत्र है लिटच लिंगाशीषी तो ये दोनों आर्ध धातु कहलाते हैं हम्म? अब इनके स्थान में जो तिप्त जी आदि आएंगे ये भी धातु ही आएंगे स्थानीय पदाधीशो नलविधव और जब लकार को हम आर्धातुक नहीं बनाएंगे तो उनके स्थान में जो तिप्त जी आदि आएंगे वो कहलाएंगे सार्वधातुक तिंग शीत सार्वधातुक क्योंकि तिंग प्रत्याहार के सारे प्रत्यय ये सार्धातुक होते हैं लेकिन वही तिंग यदि लकार के स्थान में आ रहे हैं, तो फिर तो उनका नाम भी रहेगा स्थानीय दो, चार्थ लिया। चार तो अलग हो गए वो शार्थ वहाँ कोई रुकावट नहीं है वो आठ रहेंगे, यानी कि वहां पर तिप्त जो आएंगे वो सार्वधातु ही रहेंगे लेकिन इन दो लकारो के स्थान में जो तिंग आएंगे ये आर्ध रहेंगे छह हो गए आप कितने और बचे पांच ग्यारह लकारो मेंकार दो, दो और लिंग लकार तो पांच में अब लिया हमने अब क्रम से देख लो जैसे लट का निर्णय हो गया लिट का निर्णय हो गया लूट लूट में तासी प्रत्यय आता है लकार अवस्था में ही तिप्त आने से तासी, पहले तासी ही तिंग पत्ती से पहले ही तासी प्रत्यय आ गया और तासी न तो तिंग है न है तो ये हो गया आर्धातुक अब यहाँ पर सार्वधातुक परे रहते जो प्रत्यय आना था धातु से उत्तर वो नहीं आ पाएगा क्योंकि बीच में तासी ने व्यवधान डाल दिया धातु प्रत्यय धातु के आगे आ चुका है सार्वधातुक है तो लेकिन वो उसके परे है जैसे भू धातु के आगे तास ले आए और तास के आगे लुटके स्थान पर भी ले आए तो तिप क्या है तास क्या है? आर्धातुक धातु से परे क्या है धातु से परे है आर्धातुक साधातुक तो नहीं है वो तो दूर पहुंच गया तो अब जो सातुक प्रत्यय पर जो शब्द इत्यादि विकरण आते हैं वो नहीं आ पाएंगे तो लुट हो गया ये आगे लिट लिट में श्या आ गया उसी सूत्र से श्या लिटो है भी आर्धातुक है किसने डाल दिया व्यवधान और लिट और लरिंग दोनों को ले लो एक साथ वहां भी स्या आता है तो कितने लकारों का निर्णय हो गया छह पहले हो गए थे और लोट लिट लरिंग तीन ही हो गए नौ हो गए अब रह गए दो दो में एक लेट लकार तो लेट में तो कई विकल्प हैं उसमें जो शब्द आदि विकरण है वो भी आते हैं उधर फिर सिप बहुलम लेटी से सिप प्रत्यय होता है वो आर धातुक है यानी कि वहां आर धातुक वाले प्रत्यय भी आएंगे सारधातुक वाले भी आएंगे तो वो दोनों प्रकार से है शुद्ध वैसा नहीं है कि केवल शब आदि ही आए और ना आए अब एक बचे आपका लुंग तो लुंग में लकार की अवस्था में ही लकार परे रहते ही चिली प्रत्यय जाता है चिली लुंग इसमें और चिली हो गया आर धातुक फिर वही स्थिति हो गई आप शब नहीं आ सकते हो गया निर्णय ग्यारह का तो इस तरह से अब विकरण को हम दो भागों में बांटेंगे एक विकरण ऐसे जो तिंग परे रहते अर्थात सार्वधातुक परे रहते और बीच में कोई व्यवधान आ नहीं पाया है आर्धातुक का सार्वधातुक परे रहते हो जाते हैं वो केवल चार ही लकार और उन वो विकरण गणों के हिसाब से अलग अलग हैं जैसे भुआदि गण में शप आएगा, आएगा चार लकारों में आदादि गण में भी शप आएगा चार लकारों में लेकिन उस शप का लुक हो जाएगा अधि प्रभृति शप अगला गण क्या है जोहत्यादि तो जहोत्यादि गण में भी शप आएगा और उस शब्द का हो जाएगा शुलू चार लकारों में तो श्लू भी अर्थात आदर्शन हो गया प्रत्यय का और श्लू कह करके आदर्शन करते हैं तो धातु को द्वित्व भी हो जाता है चार लकारों में आगे है दिवादिगण तो शब्द कितने स्थान पर आ, आ गया अब तक तीन ध्यान रखना दिवादिगण में श्यन आएगा चार लकारों में दिवादिभ्य शन स्वादिगण में शनु आएगा चार लकारो में स्वादिभ्य सुनु तो तुदादिगण में श प्रत्यय आएगा चार लकारों में तो तुदादिभ्य शह रुदादिगण में शनम आएगा हम्मि शनम तनादिगण में उ आएगा तनादिकार लकारो में शना आएगा चार लकारों में अब आया चुरादिगण तो चुरादिगण और कंडवादिगण ये दो गण ऐसे हैं कि इनमें विकरण आने से पहले या यूं कहो कि लकार आने से पहले क्योंकि विकरण आएंगे लकार के बाद अभी तो लकार ही नहीं आया लकार आने से पहले ही चुरादी गण की धातुओं से अणिच प्रत्यय आएगा गण की धातुओं से यक प्रत्यय आएगा कंडवादिव्यो यक अब ये शुद्ध धातु नहीं रही प्रत्यय का मिश्रण इसमें साथ में हो चुका है अब चुर और अणिच गुण इत्यादि सारे कार्य करके चोरी बना लेकिन चोरी अब ये धातु तो नहीं है ये तो धातु के अधिकार में हम लकार कैसे ले आए अब तो इसकी दोबारा धातु संज्ञा करेंगे सनादनता धातु अब दोबारा धातु संज्ञा करेंगे अब यहाँ पर जब लट आदि जो चार लकार आएंगे और उनके स्थान पर तेंग आएंगे तो उन साधातु के परे रहते अब आएगा और कोई विक्रण यहाँ प्राप्त नहीं है तो शब्द कितने स्थान पर हो गया अब तो अब आया कंडवादिगण यहाँ गण की धातुओं से पहले यज्ञ करेंगे यज्ञ करते ही फिर भी धातु नहीं रही है मूल अवस्था में धातु नहीं है अब ये तो सनातनता धातु से फिर धातु बनाएंगे जैसे कंडू ये नई धातु बनी एक और अब उसके बाद जब लकार आएंगे लटलोट आदि तो वहां फिर तिंग आएंगे उनके स्थान पर और वो होंगे शारधातु तो वहां फिर शप आएगा आएगा कि नहीं तो ये प्रक्रिया है तो एक तो ये विकरण हो गए कौन से जो प्रत्येक गण के हिसाब से अलग अलग हैं और शप ऐसा है जो पांच स्थानों पर आ रहा है पांच लकारों में अन्य पांच गणों में आ रहा है शब्द और अन्य गणों में अलग अलग विकरण हैं तो ये विकरण वो कहलाते हैं जो लकार के स्थान पर तिंग लाने के बाद आते हैं तिब्बापत्ति करने के बाद आते हैं इतना समझ में आ गया अब दूसरे विकरण दूसरे विकरण वो हैं जो लकार लाने के बाद तिंग लाने से पहले क्या कहा मैंने लकार लाने के बाद टिंग लाने से पहले लकार परे रहते ही लकार परे रहते ही हो जाते हैं वो विकरण संख्या में देख लो थोड़े ही हैं श्या और तास श्या दो जगह आता है तास एक ठीक है शेयर लरिंग और तास लुट तो तीन लकार तो इसमें फंस गए ठीक है और एक आता है चिली लुंग परे रहते वहां भी देखो अब सूत्र में स्वयं लकार पर लिखा हुआ ध्यान रखना। लकार परे रहते ही लिखा हुआ है लुटो लुटो हो, लिरी हो में सप्तमी का आ रहा है कि नहीं तो लिरि और लुट परे होना चाहिए कि नहीं तभी तो होंगे ये यानी कि तिंग करने से पहले क्योंकि तिंग करते ही फिर वही समस्या आएगी तिंग करते ही तिंग का नाम हो जाएगा तिंगित सड़ा तो कम और सार धातु के नाम होते ही वो तुरंत सूत्रा धमकेंगे सारे कर्तरी शब्द वाले पूरे तो फिर इसको अवसर कहा मिलेगा इसने क्या किया पहले ही कर दिया अपना काम तीन आने से पहले ही अपना काम कर दिया अपना काम कर दिया तो उसको उनको पड़ गई बाधा क्योंकि उन्हें चाहिए सार्धातु परे धातु के आगे अब धातु के आगे आगे आर धातु तो तीन तो योग तासी चिली <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तीन विकरण लकार चार आ चुके हैं अब इनमें क्योंकि जगह आया था और एक लेट लकार में सिप सिप बहलम लेटी देखो यहां भी लेटी लेट में सप्तमी आ रही है नहीं यानी ये भी तिंग से पहले आएगा तिंग आदेश लाने से पहले आएगा है या कि नहीं, नहीं। तो कितने हो गए ये लकार कितने आ गए अब पांच, चार हो हो गए गए, और सिप पांच। तो पांच लकार तो लकार इस तरह से हो गए। लेकिन कितने बने जो लकार की अवस्था में लकार परे रहते होते हैं ये विकरण हो गए चार श्यता चिली और सिप लकार हो गए पांच ठीक है और अब पांच और चार वो लकार हैं जो लट लोट लंग विधिलिंग जिनको हम कहते हैं सार्वधातुक लकार तो नौ हो गए ना पांच और चार नौ तो कौन से बचे अब दो नौ और दो ग्यारह दो बचे ना तो दो लकार ऐसे हैं कि जहां विकरण कोई भी नहीं आता लिट और आशीर्लिंग क्योंकि इनको प्रारंभ में ही बना दिया गया आर्धातुक और आर्धातुक बना दिया तेंग आएंगे वो भी आर धातुक अब आर्धातुक नाम होने से शब्द आदि भी नहीं आ सकते उनको चाहिए सार्वधातु को अन्य कोई सूत्र ऐसा पांडी ने बनाया नहीं है कि लिट और आशीर्ग परे रहते ऐसा ऐसा, ऐसा प्रत्यय होता है वो भी नहीं यासुट है लेकिन यासुट तो आगम है वो तो ठीक है तो इन दो लकारों में कोई भी नहीं होता है बाकी नौ लकारों में विकरण होता है उनको दो भागों में बांट दिया हमने एक चार लकारो वाले विकरण और दूसरे यानी कि तीन आदेश लाने के बाद वाले विकरण और लकार की अवस्था में आने वाले विकरण हो गया स्पष्ट तो ये है सारा इसमें रहस्य आगे देखिए पचानवे संख्या पर नियम विसर्जनीय से सह तो विसर्जनीय के स्थान में सकार लेकिन विसर्जनीय कौन करता है खर वसान विसर्जनीय ये विसर्जनीय करता है और खर प्रत्याहार परे करता है अवसान में भी करता है और उसी खर के परे रहते विसर्जनीय से सह से विसर्जनीय भी हो जाता है तो फिर हम विसर्जनीय बोलेंगे कहां पर शंका समझ में आ गई है खर परे रहते खरबसाने और विसर्जनीय से विसर्जनीय हो गया उसी खर के परे रहते विसर्जनीय से सह ने विसर्जनीय कर दिया अब क्या करोगे आप अब क्या करोगे कहा बोलोगे विसर्ग केवल अवसान में ही तो बोल पाओगे तो होता है क्या ऐसा हम और कहीं नहीं बोलते हैं विसर्ग क्यों बोलते हैं फिर हम्म हम्म तो विसर्जनी से सह के नीचे वाले सूत्र अभी आपकी समस्या को दूर करेंगे तो विसर्जनी से सह से नीचे क्या रहा है सूत्र वा, वा शरी यानी शर प्रत्याहार दो खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं तेरह ख फ छठ अथ छठ अथ क उन तेरह में से तीन को छीना इसने शर्म तीन आ गए, श श और इसने आपको थोड़ी सी राहत दी है ज्यादा नहीं थोड़ी सी राहत दी है आपको विकल्प वाली राहत कि हाँ आप बोल भी सकते हो लेकिन दूसरा पक्ष भी तो है वाह है ना विकल्प इन दूसरे पक्ष में तो स रहेगा वो विसर्णी से, से सकार रहेगा यह क्या कह रहा है वाह शरी यानी शर यदि आगे हो तो विसर्जनीय के स्थान में सकार विकल्प से होता है तो एक पक्ष में विसर्जनीय रहा तो तीन स्थानों पर तो आप ऐसे बोल पाओगे विसर्ग स पर उसी पक्ष को हम लोग प्राय लेते हैं सकार कम करते हैं जैसे शांति ही शांति ही और आप शांति शांति ही ऐसे भी कह सकते हैं इतना हो गया स्पष्ट लेकिन अभी समस्या हल नहीं हुई क्योंकि हम तो विसर्ग बोलते हैं सात अक्षरों के पर रहते कई बार मैंने बोला है आपके सामने क ख पोष का तो निर्णय हो गया क्या आप एक पक्ष में कर सकते हैं विसर्जन ये अब रही बात क ख और पफ की तो क ख पफ में सूत्र कुपोह कब पुच आ रहा है और यहाँ वा से वाक्य अनुवृत्ति आ रही है अर्थात कवर्ग पवर्ग तो भले ही कवर्ग पूरा कहा गया है लेकिन खर प्रत्यार में तो कवर्ग के दो ही अक्षर है पवर्ग पूरा कहा गया है लेकिन खर में पवर्ग के दो ही वर्ण हैं है कौर तो इनके परिणते विसर्जनीय के स्थान में विकल्प से हैं, विकल्प से जिहवा और उपधमानीय हो जाएंगे ठीक है कुपवो तो दूसरे पक्ष में विसर्जनीय रहा यह वाशरी के नीचे आ रहा है सूत्र और यह इसका अपवाद है ठीक है तो आप चार स्थान पर ऐसे बोल पाएंगे विसर्ग क्योंकि जिह उपदानी का प्रयोग नहीं करते हैं प्राय तो खर में से हमने सात अक्षरों का निर्णय कर लिया कि यहां विसर्ग बोल सकते हैं लेकिन खर में तेरह हैं तेरे में से सात को हटा दो कितने बचे छ अभी छह का निर्णय नहीं हुआ त थ और ट था तो यहां तो लगेगा ये विसर्जनिया से सह यहां कोई अपवाद ही नहीं है शर्मे विकल्पापवाद वाशरी आ गया क ख में विकल्पापवाद कुपोह का पुच आ गया ठीक है लेकिन इन छह में तो कोई अपवाद नहीं है तो यहां तो सकार होगा ही तो इन छह के परे रहते आप विसर्जनीय नहीं बोल सकते विसर्जनीय होगा तो खरबसान और विसर्जनीय से इन छह अक्षरों के परे रहते भी विसर्जनीय तो होगा लेकिन उसको फिर सकार भी करना पड़ेगा अब सकार जब छह के परे रहते हो गया तो दो वर्ण ऐसे हैं इसमें चवर छ इस यहां सकार को फिर तालवे सकार तो हो जाएगा दो वर्ण ऐसे है टावर था यहां उसी सकार को मूर्धन हो जाएगा स्टूनाष्ट दो वर्ण ऐसे है टावर था यहां सकार ही रहेगा हो गया पूरा स्पष्ट बस ये है इसका रहस्य अब इनका प्रयोगन बाद देखना तो पहले इनके ये निदर्शन वाक्य देखिए चतर छात्रा अब मैं कैसे बोलना चाहिए चतवार छात्रा चतस कन्या चतरी स्त्रीलिंग का है चतुर के स्थान पर चतसरी आदेश है। हो जाता है त्रिचतु स्त्रीआम तिश्री चतसरी चतरी पुस्तक नीचे अत्र वर्तन्ते संख्यावाची विशेषण होते हैं तो उसके आधार पर वैसा ही लिंग और वैसा ही वचन वैसी ही व्यक्ति इनकी रहेगी विशेष के अनुसार चतुर्ण छात्राणाम चतसृणाम कन्यानाम यहाँ में दीर्घ नहीं होता है सरनाम स्थान वो उसे नामी सूत्र से दीर्घ जो प्राप्त होता है वो नहीं होता उसके आगे सूत्र है न तीसरी चतसरी चतृणाम कन्याना एतानी चत्वारी वस्त्राणी सन्ती स चतुर्भुज चतुर्वर्गा सेवते धर्मर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए चतुर्भुज चतुर्भुज का सेवन करता है चतुर्भुज की उपासना करता है परमात्मा की लेकिन ये विष्णु के लिए कहा गया है परमात्मा को चतुर्भुज कहीं नहीं कहा गया स अजाम हरती सह अजाम हरती तो यहाँ पर अतोरो अतोरोपलुता दपलुते लगा करके सोजाम हरती वह बकरी को ले जाता है शत्रुशु प्रहरती शत्रुओं पर प्रहार करता है प्रहार जिस पर करते हैं उसमें सप्तमी का प्रयोग करेंगे जलम आहरती जल को लाता है शत्रु संहरती वने विहरति असत्यम परिहरति असत्य को दूर हटाता है धनम अपहरति धन का अपहरण करता है देवे भो बलिम उपहरती बलि को उपहार के रूप में भेंट के रूप में दे रहा है देवों के लिए बली माने भाग हिस्सा कोई भी अंश किसी पदार्थ का वेदम् उद्धरती वेद का उद्धार कर रहा है वचनम उदाहरति वचन को बोल रहा है धर्मम व्यवहरति सत्यम च व्याहरति और सत्य को बोल रहा है व्याहरति सत्य का प्रचार कर रहा है स गुरुम अनुनयति गुरु से अनुनय कर रहा है कृष्णम अभिनयती तो कृष्ण की भूमिका निभा रहा है जलम आनयति शत्रुन् अपनयति शत्रुओं को हटा रहा है शिष्यम उपनयति उपनयन संस्कार के रूप में आएगा ये कन्या पर विवाह करेगा पुस्तकम पर पुस्तक की रचना करेगा विवाद से कारणम निर्णय विवाद का जो कारण है उसका निर्णय करेगा आगे वाक्य बनाइए तो चार शिष्य चार कन्याएं, चार फल और चार पुस्तकें यहाँ है तो चार शिष्य चिष्या यहाँ विसर्ग हो जाएंगे विकल्प से आप इस तरह से बोलेंगे चतवार शिष्या चार कन्याए च्र कन्या चार फल चतरी फलानी और पुस्तक भी नपुंशिंग का है तो चतरी पुस्तकानी से या चतरी च पुस्तकानी लेकिन विशेष के बाद ही अच्छा रहता है लगाना चतरी पुस्तकानी चंती चात्र संति चार बालकों और चार बालिकाओं को ये चार फल दो अब देने अर्थ में कर्मणा यम अभिप्रीति सदानम तो चतुर्थी का प्रयोग करेंगे बालक में बालिकाओं में और जो चीज दी जाएगी वो द्वितीय व्यक्ति आएगी उसमें फल में तो बालक का बनेगा बालकेभ्य तो इधर क्या बनेगा चतुर्भ्य चतुर्भ्यो चतुर्भ्यो बालकेभ्य और बालिका का बनेगा बालिकाभ्य तो इधर बनेगा चतृ चतभ्यो बालिकाभ्य चतुर्भ्यो चतुर्भ्यो बालकेभ्यश चतुर्भ्यश चतुर्भ्यश चतस्रिभ्यश चतसभ्यो बालिकाभ्य अब ये चार एतानी, तो एतानी, या इमानी चतरी फलानी देही या देता ना। हाँ तो च बोलेंगे आप तो फिर चितानी हो जाएगा च को किधर लगाया है चतुर्भ चतुश्री भ कोई बात नहीं तो चार शिष्य चतुर्वर्ग के लिए चतुर्भुज की चार बार वंदना करते हैं हम्म चतवार शिष्या चतुर्वर्गार्थम तो चतर शिष्याश चतुर्वर्गार्थम चतुर्भुज चतुर्वरम तो चतुर्वरम ये बन गया क्रिया का विशेषण और क्रिया के विशेषण प्रायः नपुंसक लिंग में आते हैं चतुर्वरम वंदना करते हैं तो वंदना करने की धातु वी आ चुकी है पीछे वधि अभिवादन स्तुत्यो हो तो क्या बनेगा वंदते वंदे ते वनते चतुर्वर्ग चतुर्वर्ग नहीं कर सकती नहीं चतुर्वर्ग वर्ग, वर्ग जोड़ने के बाद एक वचन आता है फिर क्योंकि वर्ग एक समुदाय को बोलते हैं पूरा और समुदाय में एकत्व एक की एकत्व एक का अर्थ आ गया फिर ऐसे गण शब्द कहीं लगा देते हैं तो वो भी एक वचन में आता है जिसे हम कहते हैं भाई विद्वत गण मनुष्य गण ये गण गण मान्य समूह समूह तो एक ही होगा तो वहां भी एक वचन का प्रयोग करते हैं ऐसी वर्ग के साथ में भी। अगर आपको चतुर्थी लानी ही है तो चतुर्वर्ग आय ऐसे कहेंगे फिर चतुर्वर्ग के लिए चतुर्वका कृते चार छात्रों को ये फल चार बार चार प्रकार से दो तो यहाँ भी देने अर्थ में चतुर्थी आएगी चतुर्भ्यस् छात्रे ये चार फल तो चतुर्भ्य छात्र एकतानी या इमा फला चार, चार बार तो चार बार यहां क्रिया का विशेषण तो चतुर वारम चतुर वाराणी नहीं बोलना है चतुर वारम और चार प्रकार प्रकार अर्थ में धा आएगा तो चतुर्धा दे राजा शत्रु पर प्रहार करता है राजना शब्द आ चुका है पीछे अभी नहीं आया है चलिए तो नृप शत्रु पर अब शत्रु एक है तो शत्रु बहुत ले सकते हैं तो शत्रु प्रहरति वह धन संग्रह करता है स धन आहरती संग्रह करना आहरण करना एं? संग्रह क्या कर बोलेंगे आप संग्रहण बनेगा फिर सम उपसर्ग पूर्वक आपने ग्रहति कर दिया क्रियादि गण की है ये गृह ग्रहण गृह है ना में मुझे ध्यान गृह का ही आ रहा है हाँ, है नहीं ग्रह ग्रह ग्रहण गृह तो अलग है गृह उद्यमन है वो तो वो भादिगण की है ये बनेगा ग्रह तो संप्रसारण हो जाता है तो ग्रह ग्रहणे य क्रियादिगण की है हैत्य होकर गृहना उसका दिया नहीं है ग्रह धातु का हम्म दुर्जन धन चुराता है दुर्जनों धनमरती हो जाएगा मैं शत्रुओं का संहार करूंगा अहम शत्रुन शत्रु नाम मत कर देना शत्रु शत्रु नाम यदि आप बोलेंगे तो धर संघार की संस्कृत अलग बनेगी करूंगा की अलग बनेगी शत्रुनाम बोलेंगे तो कैसे कहेंगे अहम शत्रु नाम संघारम करिष्यामि और अहम शत्रुन संघरिष्यामी हिरी धातु अनिट है वैसे ही है। और अनिट की पहचान कैसी होती है मैंने बताया था लुट लकार का रूप देख करके लिट का रूप देखोगे तो खा जाओगे लुट का रूप देख करके अनिट की पहचान होती है तो लुट में क्या बनता है हरता या त्रिज प्रत्यय का देख लो लुट और त्रिजेगी जैसा होता है तो हरता हरिता ने और यहां बोल रहे हैं हम हरीशति तो इसका अर्थ अलग कोई सूत्र होगा तुरी तो धनो हो कारांतों से यदि प्रत्यय आगे आता है तो उसको इडागम हो जाता है ऐसी करी बनता है हैं शत्रुन द्वितीय का बहुचन यहाँ अड़ नहीं होता है पद के अंत में नहीं होता है सूत्र है इसका पदांत तो अहम शत्रुन संघर्ष्यामी मैं जल में विहार करूंगा अहम जले मैं दुखों का परिहार करूंगा अहम दुखानी नेंगे परिहरिश्यामी दुख, दुखा, दुखानी। आ, दुर्जन कन्या का अपहरण करता है तो दुर्जन कन्या और कन्याया बोलेंगे तो अपहरणम करो बोलना होगा वह बालिका को फूल उपहार देता है तो स बालिका यही अगर हम उपहार देता है देता है कि नहीं बनाएंगे उपहरती बोलेंगे तो यहाँ बालिका में द्वितीया होगी स बालिका पुष्पम या पुष्पाणी उपहरती अभी दो कर्म हो गए यहाँ देवे भलेम अच्छा तो ठीक है यहाँ पर भाव तो वही रहेगा क्योंकि अगर संप्रदान संज्ञा करेंगे यहाँ बालिका की तो उपहार देने में भी वो देना भाव छिपा हुआ है इस दृष्टि से तो कर्मणा यम अभिप्रीति संप्रदानम इसी से ही संप्रदान संज्ञा करेंगे फिर देखिए ये कन्या पुष्पम उपहर कन्या होगा बालिका का बालिका यही स बालिका यही पुष्पम उपहरती वह धर्म का उद्धार करे अब यहाँ धर्म कर्म ही होगा स धर्मम उत ये हो गया वह कथा कहे स कथाम उदाहरेत वह सत्य व्यवहार करे स सत्यम व्यवहारेत वह असत्य न बोले सो सत्यम न व्याहरेत वह गुरु को मनाता है अब नी धातु के प्रयोग आ रहे हैं वह गुरु को मनाता है स गुरुम अनुनयति अनुनयति मनाता है वर्तमान काल का दिया है वह कृष्ण का अभिनय करता है स कृष्णम अभिनयति तू दुखों को दूर करता है त्व दुखानी अपनयति तो हो जाएगा दुखान दुखान्यपन अपनयसी हाँ त्व दुखानी तू फूल पुष्पान्यान लोटलकार गुरु शिष्य का उपनयन करे गुरु शिष्यम उपनयेत विधलिंग या लोटलकार भी उपनयतु कर सकते हैं राम सीता से विवाह करे रामह सीताम परिणयेत पद की है ये, ये। वैसे तो ये वह पद ही लेकिन का प्रयोग करेंगे तो इस तरह से होगा और कवि पुस्तक रचे कवि पुस्तक प्रणयित राजा विवाद का निर्णय करेगा राजा हा नृपो विवादम निर्णेश विवादम निर्णय और विवाद के कारण का जैसे उन्होंने दिया था उदाहरण पीछे तो विवाद से कारण निर्णय लेकिन कारण शब्द नहीं है अशुद्ध शुद्ध वाक्यों में अशुद्ध वाक्य जैसे चतवार कर दिया है इन्होंने कन्याह के साथ में जबकि स्त्रीलिंग है ये तो चतु को चतुश्री आदेश होकर के चतुस्रह कन्या बनेगा और फल क्योंकि नपुंसक लेंगे तो वहां चतारी फलानी बनेगा और दुर्जन कन्या का अपहरण करता है तो का देख करके भ्रांति हो जाती है लेकिन धातु जब बोलेंगे हम अपहरती तो ये कर्म ही बनेगा कन्याम अपहरति चलिए फिर एक अभ्यास और लेते हैं आगे बाईसवा अभ्यास इसमें अकारांत नपुंसकलिंग के शब्द प्रारंभ दिए हैं शरीरम शरीर हो गया शरीरम शरीरे शरीराणि इस प्रकार से रूप चलेंगे ऐसे ही मुख्य शब्द भी नपुंसकलिंग में आता है विमान विमान शब्द भी नपुंसकलिंग में आएगा जब ये विमान का अर्थ जिससे यात्रा करते हैं वो होगा लेकिन विमान का अर्थ निर्माण करने वाला भी होता है ये न रुद्रा पृथ्वी चढ़ा कह यो अंतरिक्षेक्षे अंतरिक्षे रजसो विमान पुलिंग आ गयािंग <laughs> नहीं वेद में पुल्लिंग का तात् नहीं है यहाँ विमान का अर्थ वो नहीं इसे यात्रा कर रहे हैं हम यहाँ विमान का अर्थ विशेष रूप से निर्माण करने वाला परमात्मा विशेषेण मानयती जो बनाता है रचयति वो विमान है ये विमान जब नब्समलिंग आएगा ये यात्रा के जो साधन हैं उनके लिए आएगा धूम्रयान धुए का यान अब तो धुआं कहाँ है तो विद्युत आ गई ना विद्युत यान कह दो तो? तो धूम्रयान हम रेलगाड़ी हम्म इसमें क्री धातु के साथ में विभिन्न उपसर्ग लगा करके और उसके प्रयोग दिखाए हैं और क्री के हरी के नी के साथ में बहुत लगते हैं उपसर्ग तो शुद्ध क्री तो करना करोती क्रोत कुरिप तो उसके पीछे आ चुके हैं आपको उपसर्ग जोड़ना है और क्या अर्थ बनेगा वो ध्यान रखना है अनु लगा देंगे तो स्पष्ट है कि अनुकरण करना नकल करना हो गया और अधि तो अधिकार करना किसी पदार्थ पर अधिकारोती हम्म है ये बुराई करना किसी की हानि पहुंचाना अप अपकरोती अपकार बोलते हैं ना अपकार करना और उप लगा देंगे तो उपकार आगे आ रहा है तो उपकार उसका अपकार का उल्टा हो जाएगा अलंग लगा देते हैं ये अलम कोई उपसर्ग वैसे नहीं है लेकिन अलम का प्रयोग जब करेंगे तो किसी वस्तु को सजाना अर्थ हो जाता है और आविर आवेश शब्द है ये आवेश सको होकर के आवेश हैं? नहीं उपसर्ग है। वो नहीं है ये प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे जिनकी उपसर्ग संज्ञा होती है वो नहीं है ये गति संज्ञा वाले हैं ये गतिष्ठ सूत्र जो आगे आता है ना वैसे तो प्र आदियों की भी गति संज्ञा होती है क्रिया के योग में उपसर्ग क्रिया योगे उसके आगे सूत्र है गतिष्ठ तो गतिष्ठ सूत्र भी उपसर्गों की ही गति संज्ञा करता है तो इस तरह से अब तीन नाम हो गए उपसर्गों के निपात नाम भी है उपसर्ग नाम भी है गति नाम भी है अब ये गतिष्ठ का अधिकार फिर आगे चलता है उपसर्ग का समाप्त हो गया ठीक है अब गतिष्ठ का अधिकार जो आगे चलता है नहीं आगे जो शब्द आ रहे हैं वो उनकी गति संज्ञा होती रहेंगी तो उसमें देखो अलम शब्द भी आ गया भूषण अलम।, अलम शब्द की गति संज्ञा हो गई ऐसे ही आवेश आदि जो शब्द हैं तो इनका भी हम इसी प्रकार से ले सकते हैं इसमें वैसे कोई सूत्र आवेश का आया नहीं है उर्यादि में हो सकता है आया हो उर्यादि गण में है ना तो गति संज्ञा करके हम क्या करते हैं फिर गति संजकों का समास भी कुगति प्राधेय से हो ही जाता है लेकिन यहाँ तो खैर समास की आवश्यकता नहीं है धातु का रूप है ये तो समाज तो तिंगंतों के सुबंतों के साथ होता है लेकिन ते प्राग धातु जो सूत्र है वो उपसर्ग संज्ञा जिसकी हो जाए वो भी धातु से पहले गति संज्ञा जिसकी हो जाए वो भी धातु से पहले ते प्राग धातु का अर्थ केवल उपसर्ग मत ले लेना अगर उपसर्ग ही इसका अर्थ पाणनी को उपसर्ग लेना ही इसका अभीष्ट होता तो फिर उपसर्ग क्रियायोग के आगे देते सूत्र ये ये तो अंत में दिया है गतिष्ठा का पूरा कार्य हो गया है उसका प्रकरण निकल गया तो वहां अर्थ बनेगा कि जिनकी उपसर्ग या गति संज्ञा की गई है ये धातु से पहले आते हैं तो अलम भी पहले आएगा आदिश भी पहले आएगा ये है उपसर्ग नाम है तो फिर उपसर्ग क्रियायोग लगी जाएगा कोई बात ही नहीं है उपसर्ग संज्ञा होकर के तेपरा धातु से वो भी पहले आएंगे ऐसे ही तिरस तिरध तिरस्वी गति संज्ञा बन जाता है तो तिरस्क्री तिरस्कार करना अपमान करना नमस के साथ में जोड़ देते हैं तो नमस्क्री नमस्कार करना नहीं। नहीं। सम उपसर्ग लगाएंगे तो एक छोटा बाद में और भी होता है फिर सम परिभ्याम करो तो भूषणे तो सकार और जोड़ करके संस्कृती और ये स्वी जो शब्द है ये स्व है तो यहाँ पर छवी प्रत्यय करते हैं करके और फिर आकार को हो जाता है उसे, तो हाँ अभूत भाव तो जो, जो अपना नहीं है उसको अपना बनाना तभी तो हम स्वीकार करते हैं स्वीकार करने का अर्थ क्या होता है जो हमारा नहीं है जो अपना नहीं है उसको अपना बनाना तो स्वीकर ऐसे ही प्रति लगा देंगे तो प्रतिकार करना बदला बदले अर्थ में आता है लेनाकार है शे मूर्धन सकारांत और इन सब का नाम एक और भी होता है शठ संज्ञा इनकी स्नानता शठ से इसलिए इनके आगे जस और शस नहीं रहते से हट जाते हैं तो द्वितीय का प्रथमा और द्वितीय का बहुचन इनका ऐसे ही बनेगा नकार हट जाएगा तो पंच सप्त अष्ट नव दश और शश का बन जाएगा, शट। आगे के प्रत्यय आते रहेंगे तो ये तो हो होगा संख्यावाची शब्द इन्हीं संख्यावाचियों से हम पूर्ण प्रत्यय पूर्ण अर्थ में जब प्रत्यय कर लेते हैं तो तस्वीर पूर्ण डट से, से यह प्रकरण प्रारंभ होता है वहां डट प्रत्यय होता है आगे फिर आगम और जुड़ गए अलग अलग अलग अलग करके नकारांत तो संख्याएं होती हैं तो डट को ही मट आगम हो जाएगा अब डट का बचेगा अ और डट को मट किया मटका ये टित होने से आदि में आएगा डट के और मट का बचेगा मकार उधर डट का बचा अकार तो मकार और अकार म तो पंच म करते हैं नहीं वो अलग है तो पंच म सप्त ये तो ये हो गए अब फिर उसके अपवाद आगे और अपवाद नहीं केवल आगम का अंतर आएगा डट तो नहीं ही है थट छंदसी वेद में थट भी होता है उसको छोड़ दीजिए और शठ कति कतिपय चतुराम तो इसमें शट को ले लो यानी कि शश शब्द इससे डट आगम तो हुआ लेकिन थुक आगम यानी कि थकार अब ये जो थुक है ये कित है लेकिन ये डट को नहीं हुआ ष्ठी किसमें है वहां ष्ठी है शट कति कतिपय चतुराम ष्ठी आ गई तो निर्दिष्ट को ही तो होगा तो षी निर्दिष्ट को हो गया तो अंत में आ गया के आगे आएगा आएगा ना कित होने से अंत में आएगा। तो और डट का मिल जाएगा था में के था में तो शश था को हो जाएगा और आगे बहु गण उसको छोड़ दीजिए और द्वि शब्द ये अपवाद आ गया द्वेश द्वि से तीय होता है तो द्वितीय और त्रि से त्रे संप्रसारणम् अंश इसमें दो काम हो जाएंगे त्रि से तीय प्रत्यय भी होगा और साथ में त्रि में जो री है उसको संप्रसारण अर्थात री के स्थान पर रेफ हो जाएगा है ना नहीं त्रि में जो री है राम की मात्रा उस रेफ को संप्रसारण हुआ री रिल वाला री और जो ई रह गया है वो संप्रसारण आचार से पूर्व रूप हो करके उसी मिल जाएगा तो त्रि और तीय प्रत्यय तृतीय चतुर्मय कति कतिपय चतुराम जो पहले बोला था हमने चतुर्थ शब्दी पढ़ा हुआ है वहां भी थोकागम हो जाएगा चतुर्थ आगे सारी संख्या एक रह गई प्रथम वाली प्रथम में ये एक शब्द से नहीं बनता है ये देखो अब तक जितने हमने शब्द -शब एक द्वी द्वि त्री से लेकर के आगे तक इन्हीं से हमने पूर्ण अर्थ में प्रत्यय किया था लेकिन एक शब्द से कोई भी पूर्ण प्रत्यय नहीं होता ठीक है तो वहादि कोश के सूत्र से बनता है ये प्रथे से और है विस्तार तो पहला संख्या में जो पहला पहला होता है वही तो आगे विस्तार करेगा पहला ही तो विस्तार करता है प्रारंभिक नहीं बात विस्तार कहां से जाएगा जैसे किसी से कहो की सूत्र याद करो और सूत्र याद हुआ एक भी नहीं अभी तो हम विस्तार कर विस्तार करो ऐसे बोलेंगे एक तो याद हो जाए पहले भाई द्वितीय तृतीय संख्याएं ये कब आती हैं एक के बाद प्रथम के बाद अगर प्रथम नहीं है तो द्वितीय तृतीय ये प्रारंभ ही नहीं कैसे कर सकते इनको बोल ही नहीं सकते तो ये विस्तार करने वाला है प्रथम इसलिए प्रत से बनाया है इसको एक शब्द से नहीं बनाया तो ये पूर्ण प्रत्यांत कहलाते हैं ये शब्द प्रथम के अतिरिक्त अब इनके रूपों की बात आती है संख्यावाची शब्दों की तो रूपों में स्पष्ट है कि एक और द्वि और त्रि इनके तो रूप है एक के तो एक वचन में आएंगे द्वि के द्वि वचन में और त्री के त्रि से लेकर के आगे तक सारी संख्याएं जितनी भी हैं वो सब बहुवचन में ही आएंगी तो जैसा इन्होंने लिखा है कि पंचन से लेकर के अष्टादश तक इनके बहुवचन में चलते हैं तो पंचन से लेकर के वो तो एक रूपता की दृष्टि से कह दिया है इन्होंने सबके अंत में नकार जैसे आ रहा है लेकिन वैसे बहुवचन में रूप कहा से प्रारंभ जाते हैं त्रि शब्द से और जब बीस हम बोलते हैं तो वहां बहुवचन नहीं बोलेंगे वहां एक चलता है और वो भी स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है <स्था> <स्था> एक शब्द का अर्थ अन्य भी होता है ये पीछे बताया था मैंने तो वहां फिर तीनों वचनों में रूप चलेंगे इसके एक, हा, एक हा, अन्य भी होता है कुछ भी होता है एक का अर्थ कुछ या अन्य लेकिन संख्यावाची होगा तो फिर एक वचन में ही आएगा एक हा, एक इत्यादि प्रयोग प्रयोग है का किस होता है इत एक एक शब्द का दर्शनों में है? में सूत्र भरे पड़े के भी सूत्र है? में सूत्र भरे भी हैं हैं सांख्य आते है नहीं इति एके एके, आच्छारे एके, आच्छारे एके, आच्छारे एके कौन सा वचन है एक सर्वनाम शब्द है ये तो नियम देखिए लंग लकार में अड हो जाता है लुंग लंग क्षु धात और यदि धातु आजादी होती है तो आड़ागम हो जाता है आठ नाम और ये अड आगम उपसर्ग से पूर्व नहीं धातु से पूर्व होता है अंग से पूर्व उपसर्ग अंग नहीं है अंग कहते हैं जिससे प्रत्यय करते हैं तो धातु से प्रत्यय करेंगे तो धातु से पूर्व आएगा धातु अंग बनेगी मान लो सम उपसर्ग लगाना है हमें धातु से पहले तो पहले अहरत बना लीजिए अब सम लगाएंगे तो समहरत ऐसा मत कर देना असंहरत समहरत अर्थ क्या हुआ संघार कर दिया सम उपसर्ग समरत उपसर्गला है ऐसे ही वि उपसर्ग लगाना है तो व्यहरती और विनादेश प्राहरत, उपानयत अनु अकरोत अनवत इस तरह से आदादी गण की धातुओं में जैसे जो मैं पीछे बता रहा था वही लिख दिया है इन्होंने यहाँ पर लटलोट लंग विदलिंग चार लकारों में कोई भी विकरण नहीं आता है का तात्पर्य आता तो है लेकिन आदि प्रभृति शप से शप आता है उसका लुक हो जाता है सजुषो रूह परिचित हैं आप इससे पद के अंत में जो सकार आता है उसको रू आदेश और सजुष के सकार को भी रू आदेश हाँ सजुष शब्द सात अर्थ में आता है सजूर देवेन सवित्रा देव, देव के साथ अतोरोपलुता दपलुते सूत्र कई बार बता चुके हैं कि रेफ से पूर्व ह्रस्व आकार हो रेफ से परे भी ह्रस्व आकार हो तो रेफ के स्थान पर उकार आदेश हो जाता है उसके बाद फिर आदि से आकार को उकार को गुण कर लेंगे और एंग पदानता से पूर्व रूप भी हो जाएगा तो ये तीन सूत्र एक साथ लगते हैं फिर जहां भी ऐसी स्थिति आती है कि रेप से पूर्व और पर दोनों और हो, तो तीन सूत्र एक साथ लगाएंगे आदगुण एंग पदांता दत्ती और वहां पर फिर पूर्व रूप हो जाने के बाद वो आकार उसी में मिल जाता है ए में या ओ में तो वहां उसको दिखाने के लिए अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं तो राम अस्ति रामोस्ती कह अत्र कोत्र सह अयम सोयम ठीक है और जहां ऐसा नहीं होता है वहां फिर रेफ ही रहेगा जैसे हरी ही अवदत्त क्योंकि विसर्ग होते हैं सात अक्षर परे रहते वो यहां पर है नहीं तो रेफ का रेफी ही रहा हरी रवदत्त अनुवाद देखिए पंच बालका अब पंच जस्तो आया लेकिन से लुक हो गया ऐसे ही षठ बालिका अब बालिका हो या संख्यावाची हो अर्थात पंच से लेकर के आगे की सारी संख्याओं में विशेषण विशेष्य के आधार पर लिंग का अंतर नहीं आएगा पंचन से लेकर के अष्टादशन या नवदशन तक तीन में एक जैसे और आगे की संख्याएं संख्या से लेकर के फिर आगे ये स्त्रीलिंग में नव नब तक फिर शतम से लेकर के आगे नवनवती लिंग में ठीक है इस तरह से इनका प्रयोग होता है तो पंच बालिका शट बालिका सप्त पुस्तकानि यहां भी जस है अष्ट जना नव वस्त्राणी दश फलानी सर्वत्र आया हुआ है जस लुक से लोक हो गया छात्र संति अब यह पूर्ण प्रत्या प्रथम विशेषण है ये तो छात्र पुल्लिंग है ये भी पुलिंग है प्रथमश द्वितीय शब्द बनाया था ये भी विशेषण के रूप में आएगा तो स्त्रीलिंग के साथ में ये भी स्त्रीलिंग टाप होकर के बन जाएगा द्वितीया बाला पुस्तक नपुंसलिंग का है तृतीय नपुंसलिंग में रहेगा तृतीय पुस्तकम चतुर्थम पुस्तकम पुत्र पुलिंग का है तो इधर पंचमह पुलिंग रहेगा पंचमह पुत्र कभी ही पुल्लिंग का है तो ष्ठ कभी ही दिन नपुसलिंग में आता है तो सप्तम दिनम वर्ष भी नपुसलिंग में आता है अष्टम वर्षम तिथि स्त्रीलिंग का है तो नवमी तिथि अब नवमी में ई कहा से आया क्योंकि ये डट है मट आगम हुआ है टित है ये तो टिटाने बैठा हुआ है नीत करने के लिए स्त्रीलिंग में क्रोश पुलिंग का है दशम क्रोश शिष्य गुरुम अनुकरोति। व अनुको तो दोनों प्रकार की दिखा दी हैं व्यक्तियां है, ऐसे प्रयोग मिलते हैं अनुपसर्ग पूर्वक क्री धातु के साथ में कर्म या षठी दोनों हो जाती हैं। तो गुरुम अनुकरोति या गुरोह? गुरो गुरो करोती है नहीं कर लगेगा शेष में ष्ठी करेंगे विवक्षाधीन माना गया है ना हम विवक्षा नहीं कर रहे कर्म की तो षी तो हो ही जानी है हाँ शिष्यो गुरुम अनुकर गुरोर अनुकरोति नृप राज्यम नृपो राज्य पर अधिकार, अधिकार, अधिकार करता है दुर्जन सज्जन से अपकरोती अब यहाँ भी दोनों बातें हैं सज्जनम अपकरोती या सज्जन से अप जैसे वहां था अनुकरोती के साथ में नृप चोरम तिरस्करोति तिरस्कार करता है शिष्यो मुनि त्रयम नमस्कारोति यहां मुनि का और त्री का समास करके त्रि को त्रय आदेश भी कर दिया है मुनि त्रयम नरो दुख प्रतिकु दुख का प्रतिकार करे रूप है ये अब जैसे वहाँ आया था ना करें सज्जन से अज्जन से उसी का विपरीत हो गया यह अपती उपकर उप करती विद्या ज्ञानम संस्करोती विद्या ज्ञान को अच्छा करती है संस्कृत करती है शुद्ध करती है ज्ञान को, को विद्या कन्या शरीरम अलंकरोति अलंकृत करती है सजाती है प्राजो विमानम धूम्रयानम च आविष्करोति बुद्धिमान इनका आविष्कार करता है विमान का या धूम्रयान का यति यतिरेत धनम स्वीकारोति यति इस धन को स्वीकार करता है स गुरु अनुकरोत गुरु का अनुकरण किया ये लंगलकार हो गया गुरु शिष्यस्य से ये भी लंग रूप आ गया और यदि हम उपकार की संस्कृत अलग से बनाएंगे तो क्रीधातु को बोलना होगा अलग से केवल बिना उपसर्ग लगाए उपकारम वा वकोरोत तो ये ष्ठी का प्रयोग यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य ऐसी वाक्यों में शेष में ष्ठी भी कर देते हैं अनुवाद देखिए आगे पांच पुस्तकें पंच पुस्तक छह छात्र तो शात्रा सात लड़कियां सप्त तो बालिका आठ आसन तो अष्टासना अष्ट आसनासना आसनलपो से है। नो गुरु नव गुर दस पाठक पढ़ने वाले दस पाठका अत्र संधि, पांचवी पुस्तक अब ये सब क्रिया देख लेते हैं अंत में इसे यहाँ पर ही हैं, तो होने क्रिया के ये सारे कारक हैं। प्रथम आनीय समय तो पुस्तक तो नपुंसलिंग का है पंचमम पुस्तकम छात्र पुलिंग में है तो ष्ठ छात्र बालिका स्त्रीलिंग है तो सप्तमी बालिका आसन नपुंसलिंग में है तो अष्टमम आसनम गुरु पुलिंग में है तो नवमो गुरु हु। राजा पुलिंग का है नृप तो दशमो नृप हो गया यहां तक तो दशमो दसमो नृपोपी नृपो पत्र यहां पर ही ही भी जोड़ दो साथ में यहां और यहां पर तो एक ही बात है यहां ही है यहां पर ही है एक ही अर्थ हो गया तो नृपो पत्र अब हैं बहुत हैं ये तो संति बोलेंगे अब वह पिता का अनुकरण करता है तो स पितरम या पितुहु पितरम बोलेंगे तो पितरम अनुकरोतील करेंगे तो पितुर अनुकरोति पितुर अनुकरोती पितु ये लिखे नहीं है आपने अनुवाद अच्छा चलिए वो बना लेना तो पितुर अनुकरोती या पितरम अनुकरोती दोनों प्रकार से शत्रु नगर पर अधिकार करता है तो शत्रु नगरम अधिकारोति, हम्म जैसे पीछे इन्होंने दिया था उदाहरणों में अधिकार वाले वाक्य में राज्य में दिया था तो नगरम अधिकर चोर मेरा अपकार करता है तो यहां ष्ठी का प्रयोग करके शोरो मम अपोती ममा अपोती हम्म मेरा अपकार करता है मूर्ख विद्वान का तिरस्कार करता है तो तिरस्कार के साथ भी यहां द्वितीया लगाएंगे तो मूर्खो मूर्ख प्राज्यम तिरस्कार तिरस्कार करता है मैं गुरु को नमस्कार करता हूं अहम तो गुरुम नमस्कार और मैं द्वितीय ही सही है यहाँ तो अहम गुरु नमस्कार तू ने शत्रुओं का प्रतिकार किया तो तम शत्रु प्रत्यकर अकोत अकुरुताम अकुर अकरो अकरोह से पहले प्रती को लगाएंगे तो शत्रुन प्रत्यकर मैंने छात्रों का उपकार किया अब यहाँ अकरो अकुरु अकुरुतम अकुरुत अकरवम तो ऊपर तो लगाना है तो उपाकरवम मैंने अहम और छात्रों का छात्रान अहम्, छात्रान, उपाकरव ठीक है सुशीला ने अपने शरीर को अलंकृत किया तो अलंकृत अलंकरोति अब अलंकरोती यहाँ बोला हमने और लंग में क्योंकि बनने का अकरोत तो अलमअकरोत हम्म अलम अकरोत सुशीला स्वशरी आ, गुरु आसन को अलंकृत करता है गुरु, रासनम गुरु, रासनम गुरु अलंकरोती गुरु राशनम अलंकरोती बुद्धिमान विमान और रेलगाड़ी का उपयोग करते हैं तो यहाँ बहुवचन बोलेंगे प्राज्या लेकिन विमान आगे आ रहा है तो भूभोगो सूत्र से रेफ को यकार होके लोप हो जाएगा प्राज्या विमानम धूम्रयानम उपयोग करते हैं यह है तो यदि उपयोग की हम अलग से बनाएंगे संस्कृत तो विमानस्य से च उपयोगम कुर्वन्ति और यदि हम सीधा उप उपसर्ग पूर्वक युज धातु का ही प्रयोग कर ले यद्यपि अभी ऐसा आया नहीं है इनके अनुवादों में अभ्यास में तो यहाँ क्योंकि युज धातु ये दो आती हैं एक तो है युजर समाधु युजर समाधु युज समाधो और युजर योगे युज समय का तो नहीं, नहीं प्रयोग करेंगे यहाँ वो तो चिरादिगण की है वो भी धातु है ये तो युजर योगे और ये है रुदादी गण की क्योंकि यहाँ पर योग अर्थ लेंगे हम युजर योगे वाला तो रुदादी में तो उष्णम होता ही है तो युनति युक्त युंजंती तो उस अवस्था में वाक्य बनेगा कि प्राज्या विमानम धूम्रयानम च उपयुंजी उपयुंजंती उपयोग करते हैं लेकिन यहाँ आपको यही बताना है अभी तो दूसरों को बताएंगे उपयोगम शिष्य इस पुस्तक और उपयोगम करवंती करेंगे तो वहां बताई दिया मैंने ष्टी होगी फिर विमानस्य धूम्रयानस्य से और उपयुंजंती बोलेंगे तो द्वितीय हो जाएगी शिष्य इस पुस्तक को स्वीकार करता है शिष्य एतम पुस्तकम या इम पुस्तकम शिष्य वहां ऐसे ही रहेगा भूभोग से रे भोग का लोभ हो जाएगा तो शिष्य एतम पुस्तक स्वीकारोति स्वीकार करता है इस पुस्तक को और मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं तो शुद्ध करने का क्या था हाँ संस्कार करना तो अहम स्व शरीर हम संस्करों में अपने शरीर को संस्कृत कर रहा हूँ संस्कृत भाषा मनुष्य को संस्कृत करती है तो संस्कृत भाषा का समास कर लो और नहीं करना है समास तो कैसे करेंगे हाँ संस्कृतम हम भाषा बोलेंगे भाषा नहीं संस्कृता भाषा वो आपके कथन के अनुसार यह है ना कि भाषा स्त्रीलिंग का है और निष्ठा प्रत्यांत शब्द होते हैं विशेषण लेकिन ये भाषा अर्थ में जो संस्कृत शब्द आता है तो वहां इसको नपु से लिंग का ही प्रयोग करते हैं जैसे अहम् संस्कृतम् वदामी और भाव तो वही छिपा है ना कि संस्कृत भाषा बोल रहा हूं तो संस्कृत वदामी ऐसे नहीं बोलते अहम् संस्कृतम वदामी हम संस्कृतम वक्तुम इच्छा मी ऐसे वाक्य बोलते हैं तो यहाँ भी फिर ऐसे ही बोल सकते हैं अशुद्ध वैसे वो भी नहीं है संस्कृत आम भाषा लेकिन वहां भाषा का विशेषण के रूप में हम इसको ले रहे हैं और केवल भाषा के रूप में ले अगर संस्कृत को अलग से अकेला ही शब्द ये तो संस्कृतम का प्रयोग रहेगा यहाँ भाषा के साथ में चलो उसके साथ में हम स्त्रीलिंग का बना करके संस्कृतां भाषां लेकिन यहाँ एक दूसरा अर्थ बन जाता है फिर यहां ये बन गया कि जो बोल बोल रहा रहा वो शुद्ध करके बोल रहा हूं। तो कोई हिंदी को भी कह सकता है, फिर शुद्ध हिंदी बोल रहा है। तो कोई कह रही है कैसे बोल रहे भाई आप संस्कृतान भाषा बताने में आज शुद्ध करके बोल रहा हूँ भाषा को कौन सी भाषा को हिंदी को <laughs> संस्कृतम संस्कृत कर देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि भाषा जो है ये संस्कृत है संस्कृत नाम है उसका और भाषा तो भाषा इसलिए कि बोली जाती इसलिए है इसलिए भाषा शब्द अलग हो गया और बाकी देख लेना और कहीं कोई ऐसा प्रयोग आता है तो साहित्य में हैं? वो तो ठीक है वो तो, तो संस्कृति शब्द है संस्कृति कोई भाषा का नाम नहीं है संस्कृति तो हमारा पूरा आचरण पूरा व्यवहार वो सब संस्कृति कहलाएगी और वो एक तीन प्रत्यय स्त्रीलिंग में है ही वहां तो वहां तो कोई संदेह की बात ही नहीं है लेकिन संस्कृत में जो प्रत्यय है ये नपुंसक और में भाव में भी होता है नपुंसक भावे तो ये हो गया संस्कृतम भाषा मनुष्यम संस्कर होती संस्कृत करती है तो ये हो गया अशुद्ध वाक्यों में नगरे अधिक रोती तो यहाँ नगरम द्वितीया ही रहेगी और ये इन्होंने विश्रम का अडागम दिख, का दिखा दिया है कि प्रति पुर्व लगा करके अप्रतिकोह नहीं बोल देना है प्रत्यकर ऐसे उपकरवम और लगा दिया गुण कर दिया उपकुर्वम तो उपाकरवम धातु से पहले आएगा अडागम आलंकरोत नहीं अलम करोत इस तरह से तो ये दो अभ्यास हो गए इसको यहीं समाप्त करते हैं प्राण उदाहरण